श्रावण मास महात्मा अष्टमोध्याय श्रावण मास में किए जाने वाले बुध गुरु व्रत का वर्णन ईश्वरवाच बुध गुरु गौ रथो वक्षे व्रतम पाप प्रणाशनम यदया मृत पराम सिद्धि मुन याद ईश्वर बोले हे सनत कुमार अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुध गुरु व्रत का वर्णन करूँगा श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है प्रजापतिशीतरस्म गुजराज्य कदाचि गुरो भार् ताराण दर्शवन सपन्ना लाव्य मदगर्विता मोहिपंपत् काम बाढ़ वशं ग थे काले जते बुधो बुधो ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया किसी समय उसने रूप तथा यौवन संपन्न तारा नामक गुरुपत्नी को देखा उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वसीभूत हो गया और उसे उसने अपने घर में रख लिया इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुध नामक एक पुत्र हुआ जो बुद्धिमान सौंदर्यशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था अन्वेषयन गुरु पत्नी ये देश में भारत तम कथम गुरु तल्प गुरतलपति कथ भवत महापातको कथं ते बुद्धिराजिता गुप्तमे प्रेक्षा गुरुभाजा मम प्रियाति चकलमसो नोचे दींद दींद्र सीपे ते आगसंगम्यहम इतं बहुधो तो न ददता कलंक ददाईव सभांत कथयामासपतिशपिता भार्ता काम न दादा सह दिवराजो शिश्रम दापनीया क्रिया नोच्त् नोचेते तत्त पापम संक्रमित राजा राजा राष्ट्रे गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में विद्यमान है तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को नहीं दिया तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृत्तांत बतलाया और कहा हे hey शत्रु आप देवताओं के राजा हैं अतः अपनी आज्ञा से आप उसे दिलाएं अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निसंदेह लगेगा क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है इति गुरोर्वाक्यम चंद्रमा आज्ञापयास ऋषा देश भारियां गुरोर्विध अरागमनम कवल पाप संगित गुरतागमनमाकित्र गुरोमचारय देंेन्द्र वचनम शुवा न था पतिथ्रवीद दास तदाजिया भ्या दह मका सु जा मम वैभवयुग्म गृहस्पति स्वाह मतदूत ततःतासुरा ततस्ते निर्णय चक्रुर्माता जाना चांगज प्रपक्षुस्ते तदा तारा के आ सत्यम बदस्व कल्याणी न मिथ्या भक्त तदा लज्जाविता और सोय विदोसुत ये क्षेत्रेतजा तो योग्य तस्य, तस्य विचार दुश्चंद्रा विचार्याथ बुधम गुरु का यह वचन सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को बुलाकर रोषपूर्वक आदेश दिया हे विधो गुरु की भार्या को वापस दे दो देवेंद्र का वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुद्ध को चंद्रमा को दे दिया तदाखंड गुरुआ द द दुर्देवावरम तय ग्रव तंद्र गृह तवाप्यस्त सुतोष चंदस्य गृहस्पते गृहत्म जाराचार्य गृहां वरम शुभम क्य मेधाव मिलि युवो वृत सह सकला सिद्धि सत्यम सत्य न संशय श्रावणे मासी संप्राते शहा गुर्वोसो क्यों पूजन इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया हे चंद्र अब तुम घर जाओ यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी है यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा हे सुराचार्य आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुद्ध गुरु का व्रत मिलाकर करेगा उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी यह सत्य है यह सत्य है इसमें संदेह नहीं है शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा गुरुवार को पूजन व्रत करेंगे उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी नैवेद्यम दधि भक् न साधने मूल कम भवे यो योमिख्य स्थान भेदाफलम लभेद पर स्थानी लिखि पूजे सपुत्र लभते दीर्घायुषुण्व कोशागारे लिखि तो पूज्येदि मानव तस् कोवर्धन त्यन पाकागारे पाकब्दिदेवागारे तो तत्पा तैयागारे पूजने तो स्त्रीन कर्जे धान्यारव तत्फल लभे इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिख कर पूजन करने से भिन्न भिन्न भिन फल प्राप्त होता है यदि कोई हिंडोले के ऊपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिख कर पूजन करे तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिखकर पूजन करता है तो उसके कोष बढ़ते हैं और वे कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते इसी प्रकार पाकाल में पूजन करने से पाक वृद्धि और देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है शैयागार में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है धान्यागार में लिखकर पूजन करने से धान्य की वृद्धि होती है इस प्रकार मनुष्य उन उन फलों को प्राप्त करता है सप्तवालिक तत्पनम चरेत अवासियाँ हि पूर्वस्न रात्रौ जागरण चरेत सुवर्ण प्रतिमा पूजय यथाधि उपचार सौरथम सचरेतराज्येन चरुणा तथा चमृदजह अर्गास्थ अय पूर्णाहुति चले स्वीय मातु चोजनीय प्रयत्नत ब्राह्मणा भोज दन्यान दनयान भुंजित स्वयं वच इस प्रकार सात वर्ष तक करने के अन्तर उद्यापन करना चाहिए उद्यापन के पूर्व दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए सुवर्ण की प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक सोलह उपचारों से पूजन करने के पश्चात तेल तिलधृत चरु और अपामार्ग तथा अश्वस्त से युक्त समा संविधाओं से होम करना चाहिए अंत में पूर्णाहुति देनी चाहिए तदनंतर मामा और भांजे को पूर्वक भोजन कराना चाहिए इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी भोजन करना चाहिए एवं कृते सप्तवर समवान् काम वापनुया विद्या कामया कुेद शास्त्रा भवे बुधस्तो बुधताम दध्याद तथा इस विधि से सात वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है जो इसे विद्या की कामना से करता है वह वेद और शास्त्रों के अर्थों को जानने वाला हो जाता है बुध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं सनत कुमार वाच भगव्य प्रोक्तम भोज्यो स्वस्त्रीय निमित्त कथय भवे सन्त कुमार हे भगवान आपने जो कहा है कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण बताइए इस पुरा ईश्वर कवचिम सुस्वी यहां दरिद्रौ पर्यटन तौदारातम कस्मचिन्गरे रम्ये गौ धान्यम प्रयाचि गृह गृह पश्यताणे तो मासी तद्रत तदरी व्रत तदु गौरव कन्ोन्यं तौत विचारम चतचिरासरा वृत दृश्यते बुध गुरवर्वना आवाभ्याम तदव्रतम शुभम अनु्छेष्टम यतचास्ती तस्मा कर्तव्यमादराद इस बोले हे संत पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई दो ब्राह्मण थे वे मामा भांजे थे उधर पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे उन्होंने घर घर में तो श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा किंतु कहीं भी बुद्ध गुरु का व्रत नहीं देखा तब उन्होंने वहां बहुत देर तक परत पर विचार किया कि सभी वारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है किंतु बुद्ध गुरु का कहीं नहीं अतः चूंकि यह व्रत अनुष्ट है इसलिए हम दोनों को चाहिए कि शुभ व्रत का अनुष्ठान आदरपूर्वक करें विद्य जाना परंत संशय प्राप्तो पुनः तु तब तस्याशायां दर्शनः तथा तौ तो चक्रतू पश्चात्म संपद्पतु प्रत्यहम वृद्धिगा चा भूसंपत्तिगोचरां कप्त पुत्रपौत्रादि संयुत किन्तु तो हे सनत कुमार इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए तब उसी रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टिगोचर हो गई इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत को दिखिया जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गई इस प्रकार सात वर्ष तक करके वे पुत्र पौत्र आदि से सम्पन्न हो गए साक्षाभूत बुधा गुरु वरततुस्तो आवाभ्यास्मद्रतमेंतर्ति चारभ्य तस्मा क्युभम व्रत स्वश्रीयौतेन भोजनीय प्रयत्नतरिद्दिपरा भवेदास्मिल्लोकवासो यवाक तत्पश्चात उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुध और गुरु प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को प्रवर्तित किया है अतः आज जो कोई भी इस शुभ व्रत को करे उसे व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी कामनाओं की परम सिद्धि हो जाती है और अंत में चंद्र सूर्य पर्यत इसका हमारे लोक में वास होता है इति स्कुराणे ईश्वर सन कुमार संवादे त्रावण मास महात्म्य बुध गुरुव्रतकथनमोध्याय